राजू तुम्हारा जन्मदिन कैसा रहा क्या तुमने बहुत अच्छा समय गुजारा हाँ बहुत अच्छा मैंने बहुत मजे किए और बहुत सारी नई बातें भी सीखी चलो अब कोयम्बतोर की ट्रेन पकड़ने के लिए हमें रेलवे स्टेशन निकलना होगा अरुण राजू क्या तुम अपने भाई को अलविदा करने के लिए हमारे साथ नहीं चलोगे हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं अपनी कार को सही जगह पर रख के आता हूं आप लोग यहीं रुकिए। चलो राजू हम अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं तुम्हारे चाचा जी को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इस टिकट की जरूरत होगी चलो पहले हम अपना आरक्षण जांच लें। हमारा डिब्बा नंबर है A1। हम्म चलो सब ठीक है हम डिब्बे के अंदर जाते हैं हमारे सीट नंबर है सात आठ और नौ अब बहुत देर हो रही है अरुण अब हमें निकलना चाहिए हाँ हाँ तुम सभी के लिए शुभ रात्रि और धन्यवाद अच्छा अरुण चाचा अगली बार आप जब आएंगे तब हमारे साथ बहुत सारे दिन बिताइए मैं राजीव के साथ खेलना चाहता हूँ हम राजीव की गर्मियों की छुट्टी में आएंगे और पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ रहेंगे ओह लगभग दस बज चुके हैं राजू तुम्हारा रोज का सोने का समय तो बीत गया हाँ माँ अब मैं बहुत थक भी चुका हूं। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा मैं एक ही दिन में कभी भी इतनी जगहों पर नहीं गया था आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ और शुभ रात्रि रेलवे स्टेशन पर हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं ये प्लेटफॉर्म टिकट है अगर हमें किसी को छोड़ने या लाने के लिए जाना हो तो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ता है ये रेलवे है कई हजार लोग इस रेलवे से एक साथ सफर कर सकते हैं ये रेलवे टिकट है ट्रेन से सफर करने के लिए रेलवे टिकट खरीदना पड़ता है मुझे आशा है की आपने बहुत अच्छा समय बिताया होगा अच्छा अब हम जल्दी फिर मिलेंगे